समझ समझो आग्र की बार संभारी बुध जन चलाहुगम पथ भारी बुध जन चला हुगम पथ भारी बुध जन चला हुगम पथ भारी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 जूमे गम ने सिखाने की लाख की कोशिश हमें तो आए भी करना न उम्र भर आया में शाना हिलाकर यह मौत कहती ले अब तो चौक मुसाफिर के अपने घर आया मगर मौत भी आ जाती तो भी कुछ है कि नहीं जागते नहीं जागते एक आदमी मर रहा था रहा होगा शुद्ध मारवाड़ी अपनी पास बैठी है आखिरी घड़ी है मारवाणी ने पूछा कि चुन्नू की मां चुन्नू कहां सोचा चुन्नू की मां ने कि बेटे की याद आ रही बड़े बेटे का नाम चुन्नू रहा होगा चुन्नीलाल सेठिया इत्यादि चुन्नू घर का नाम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 और यह कहके ही गिरा और मर गया यह कोई प्रेम के कारण नहीं पूछ रहा था कि चुन्नू कहां मुन्नू कहा चुन्नू कहां इससे प्रेम का कोई लेने देने दुकान चल रही कि नहीं दुकान कौन देख रहा है तो नालायक हो दुकान क्या नौकरों के ऊपर ही छोड़ के आ गए हो इधर जिंदगी खत्म हो ही जा रही है उधर भी दुकान चलाने के ख्याल उठ रहे हैं नहीं बहुत कम है जिनको मौत में भी याद आती है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 सब आ जाए तुमते कहो समझ जो आवे अबरी के बार संहारी कितनी बार तो चूक गए दरिया कहते इस बार ना चूको अब की बार ना चूको अबरी के बार संहारी अब तो समझ जाओ तुमते कहो समझ जो आवे सुन लो समझ लो तुमसे कहता हूं बार बार अबरी के बार संहारी कितना तो चूके हो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 हवन में काम लाया जाता है पूजा पाठ में काम लाया जाता है कांट, कुस पाहन नहीं तहवा, वहां कोई पत्थर की मूर्तियां नहीं पत्थरी वहां नहीं उस मंजिल पर चलना है ना ही बिटप बंझारी न वहां झाड़ है न पीपल देवता हैं, और न और तरह की झाड़ियां हैं जिनकी पूजा चले तुलसी इत्यादि वेद कितेब पंडित नहीं त्यवा न वहां वेद है न किते न कुरान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 मगर वो वीणा पर पैदा किया गया संगीत नहीं आहत नाद नहीं है अनाहत नाद है वहां ओंकार गूंज रहा है नहीं ते सरिता समुन्न न गंगा न वहां सागर है न कोई सरिता है न कोई गंगा है ज्ञान के गम्य उजियारी वहां तो बस ज्ञान का उजाला है उजाला ही उजाला, उजाले का सागर उजाले की सरिता उज्याले की गंगा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 जमीन पे आ जाते किसी ऋषि की स्त्री के साथ बे कर जाते स्वर्ग के देव था ये तो हद हो गई भिकमंगे की, ऊब जाते होंगे अपसराओं से तो थोड़ा स्वाद बदलने को आ जाते होंगे पृथ्वी पर ऊब गए उर्वशी इत्यादि से तो चलो जरा हेमा मालि को मिला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 कि जरा सुविधा है वहां थोड़ा बगीचा लगा सकते हो मगर यही भय और यही परेशानियां वहां जरा ही कोई ऋषि मुनि ध्यान ज्यादा कर लेता है कि इंद्र का इंद्रासन डोलने लगता है ये तो खूब राजनीति हुई और इंद्र घबरा जाता है तत्क्षण भेज देता है सुंदर रमणियों को कि सताओ ऋषि को यह ऋषि महाराज ज्यादा आगे बढ़े जा रहे हैं क्योंकि अगर इन्हें ज्यादा पूर्ण कर लिया तो ये इंद्र हो जाएंगे फिर मेरी गद्दी का क्या होगा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 समझो आवे बुद्ध जन चलो अगम पथ भारी आ चित्र चलाहु अगम चलाहू अगमारी